श्री कृष्ण लीला प्रसंग प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएं भिखारियों की जूठन खाते देखकर हलधारी की श्री कृष्ण देव की भर्सना तथा श्री राम कृष्ण देव का उत्तर इस प्रकार हलधारी को श्री कृष्ण देव के अंदर बारंबार दैवी प्रकाश दिखाई देने पर भी नास लेकर जब ये शास्त्र विचार करने बैठते थे तभी पांडित्य के अभिमान में चूर होकर पुनर्भी पुनर्भूमुषकत्व को प्राप्त हो जाते थे अतः काम कांचन से आसक्ति दूर हुए बिना बाह्य शौच सदाचार तथा शास्त्र ज्ञान से कोई विशेष कार्य नहीं होता है तथा उससे मानव को सत्य तत्व की धारणा नहीं हो सकती है यह बात हल्धारी के पूर्वोक्त आचरण से स्पष्टतया समझी जा सकती है मंदिर में प्रसाद लेने के निमित्त आए हुए भिखारियों को नारायण मानकर श्री देव ने किसी समय उनकी जूठन को ग्रहण किया था यह हम पहले कह चुके हैं यह देखकर अप्रसन्न हो हल्धारी ने उनसे कहा था मैं देखूंगा कि तेरी संतानों का विवाह कैसे होगा ज्ञानाभिमानी हल्धारी के मुँह से इस बात को सुनकर उत्तेजित हो श्री रामकृष्णदेव ने उन्हें उत्तर दिया था वाह रे अरण्य पंडित शास्त्र व्याख्या करते समय तू क्या यह नहीं कहता कि जगत मिथ्या है तथा सर्वभूतों में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए कदाचित अपने मन में तू यह सोचता होगा कि मैं भी तेरी तरह जगत को मिथ्या कहूँ और ऊपर से लड़के बच्चे भी मुझे होते रहे धिक्कार है तेरे इस शास्त्र ज्ञान को बालक स्वभाव श्री राम कृष्णदेव पुनः कभी कभी हल्दारी के पांडित्य से विभ्रांत होकर अपने कर्तव्य के विषय में श्री जगन का अभिमत प्राप्त करने के निमित्त दौड़ जाते थे हमने सुना है कि भाव के भाव की सहायता से ऐश्वरिक स्वरूप के बारे में जो अनुभूतियाँ होती हैं उनको मिथ्या सिद्ध करते हुए शास्त्र के सहारे ईश्वर को भाव-भाव के अतीत रूप से निर्देश कर हलधारी ने एक दिन श्री रामकृष्ण देव के हृदय में एक महान संदेह उपस्थित कर दिया था श्री राम देव कहते थे तब मैं यह सोचने लगा कि भावावेश में जिन ईश्वरी रूपों के मुझे दर्शन मिले हैं और जो आदेश प्राप्त हुए हैं वे क्या सभी भ्रमात्मक हैं यदि ऐसा है तब तो माँ ने मुझे ठग लिया मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो उठा और मैं क्षुभ्ध धोकर रोता हुआ माँ से कहने लगा माँ निरक्षर मूर्ख होने के कारण क्या मुझे इस प्रकार ठगना उचित है उस रुदन के वेग को रोकना मेरे लिए कठिन हो गया कोठी के अंदर बैठकर मैं रो रहा था कुछ देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि फर्श से एकाएक ओस की तरह धुआं निकलने लगा और सामने के कुछ स्थल को उसने ढक लिया तदनंतर उसके अंदर वक्षस्थल पर्यंत लंबी दाढ़ी युक्त एक गौरवर्ण सौम्य जीवंत मुख्यमंडल दिखाई दिया मेरी वो निश्चल दृष्टि से देखते हुए उस मूर्ति ने गंभीर स्वर से कहा अरे तू भावमुखी रह भावमुखी रह भावमुखी रह इस प्रकार तीन बार इन शब्दों का उच्चारण करने के पश्चात वह मूर्ति धीरे धीरे पुनः उसी ओर विलीन हो गई और की तरह वह धुआं भी अंतरहित हो गया इस प्रकार दर्शन पाकर उस बार मैं शांत हुआ इस घटना को श्री कृष्ण देव ने एक दिन अपने मुंह से स्वामी प्रेमानंद जी से कहा था श्री कृष्ण देव कहते थे हलधारी की बात सुनकर और एक बार इस प्रकार का संदेह मेरे मन में उदित हुआ था उस बार पूजन करते समय रोता हुआ इस विषय की मीमांसा के निमित्त माँ से मैंने अत्यंत आग्रहपूर्वक प्रार्थना की थी माँ ने उस समय रति की माँ नाम की एक महिला का वेश धारण कर घट के समीप आविर्भूत हो मुझे उपदेश दिया तू भावमुखी रह इसके बाद प्रज परिव्राजिकाचार्य तोतापुर जी जब उन्हें वेदांत ज्ञान का उपदेश देकर दक्षिणेश्वर से चले गए और श्री रामकृष्णदेव छह महीने तक निरंतर निर्विकल्प भूमि में अवस्थान कर रहे थे तब भी उक्त समय के अंत में श्री जगदम्बा की अशरीरी वाणी उनके हृदय में ध्वनित हो उठी थी, थी। तो भाव मुख रहा दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में हलधारी ने लगभग सात वर्ष तक निवास किया था इसलिए क्रमशः दक्षिणेश्वर में उपस्थित होने वाले पिशाच जैसे आचरण करने वाले पूर्ण ज्ञानी साधु ब्राह्मणी जटाधारी नामक रामोपासक साधु तथा तोतापुरी जी को मिलने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से यह सुना गया है हलधारी श्रीमद तोतापुरी जी के साथ बैठकर कभी कभी अध्यात्म रामायण आदि शास्त्रों का पाठ किया करते थे अथवा पूर्वोक्त सात वर्ष के अंदर विभिन्न समय में हलधारी से संबंधित घटनाएँ घटी थीं वर्णन की सुविधा के लिए यहाँ पर हमने पाठकों के लिए एक साथ उनका उल्लेख किया है